सहनोपुन सह वीर कर्वावै तेजस्वीनावतीमस्तु मिशाई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 तो वास्तव में जो ज्ञान होता है ऊंचा वो तो विज्ञान से होता है तो विज्ञान ऋग्वेद विज्ञान के बिना तो ऋग्वेद को भी नहीं जान सकते विज्ञान इतना बड़ा है यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वेद आथरवणम चतुर्थम इचारों वेदों का नाम ले लिया इसी तरह से बाकी सारी बातें भी बताई है जो पीछे बताई थी इन्होंने तो इतिहास पुराणम पंचम वेदान वेदम वाको पितृ्यम राशि देव निधि ब्रह्म एकायन भूत विद्याद्या भूत विद्याद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन विद्या ये तो विद्याएं होगी जो सारी और भी चीजें जो गिनाई थी पहले भी उसी तरह दिवच पृथ्वी च वायु च आकाशम च तेजश्च च मनुष्या पशुश्च वयांसी चृण वनस्पतिप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 विज्ञान ही सब कुछ है विज्ञान से बढ़कर के क्या है विज्ञान की सबसे बढ़े विज्ञान को ही जानना है। ये सब के पीछे है तो वो विज्ञान वतो वै लोकान ज्ञान वतो सिद्ध्यति वो ज्ञान वाले विज्ञान वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है उन्हीं स्थितियों में पहुंच जाता है वो और जहां तक विज्ञान की गति होती है वहां तक उसका यथा कामचार होता है यथेच गति से विचरण करता है वो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 अब वो जो ऐसा कहेगा वैसा करेंगे वो और ऐसे में कई लोग कहते हैं कि वो सम्मोहित कर लेते हैं जी और सम्मोहित क्या करते हैं वो डर के मारे सम्मोहित हो जाता है कुछ भी नहीं लगेगा एक जने कथा सुनाने लगे कथा क्या उनकी वास्तविक थी अजमेर की घटना पति पत्नी थे दोनों जा रहे थे उन्हें रास्ते में आदमी मिल गए उन्होंने हमारे को रोका कहां जा रहे हो क्या है थैला दिखाओ बोले पता नहीं कैसा जादू कर दिया कि बस हम वो जैसा कहते गए वैसा करते गए हमने ठैला खोल दिया और फिर उन्होंने कैसे ले लिए बोले आभूषण थे वो पता नहीं हाथ से निकाल दिए हमने ही खुद ने निकाल के दे दिए उनको इतना सम्मोहित कर दिया वास्तव में ऐसा हो रहा है ना आए दिन हो रहा है वही तो अजमेर में यही बात बता रहा हूं मैं पड़े उतर वाली और उठेती थी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 समोहित हो जाते है अब दवाइया कोई करके दवाई से मोहित करे वो एक अलग बात है अब सम्मोहन से करे उसमें एक बड़ा कारण ये होता है डर जाते हैं अंदर से इतने डरे हुए रहते हैं और उस डर का ये लाभ उठाते हैं उनको पता है कि थोड़ा सा डराया और बस फिर बाकी सब काम सरल हो गया हमारा अब ये जो जिनके हथ उतर रहे हैं ये हो रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है वो बुद्धिमान है या नहीं है जानते हैं फिर भी पल के आगे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 तो कर्ता भवती विज्ञाता भगवती ये वो ही कर सकता है जिसमें बल है नहीं तो नहीं होगा और प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि ने वही पृथ्वी तिष्ट पृथ्वी बल पे ही तो टिकी भी है बले न अंतरिक्षम ये अंतरिक्ष भी बल से ही टिका हुआ है बले न देउरो बल से ही ये देवलोक भी टिका हुआ है सब जगह बल है बले पर्वता बल से पर्वत टिके हुए हैं देव मनुष्य देव और मनुष्य विशेष व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति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 तो आगे इन्होंने कहा देखो शैली है किस तरह से बोल रहे हैं सूत्र पकड़ना है बस हमारे को तो बोले अन्नम बाबला ये जो अन्न है जिसे हम खाते हैं जिससे हमारा हमारे को बल मिलता है वो अन्न इस बल से भी बढ़कर के बल कितना भी है और अन्न नहीं है तो कुछ नहीं बड़े बड़े टैंक है और बड़े बड़े तोपे हैं और जो भी कुछ है उसमें डीजल पेट्रोल नहीं तो कुछ नहीं चलने के लिए शक्ति नहीं तो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 जो दस रात्रि तक नहीं था तो रात्रि मतलब दिन कह लो चाहे रात्रि कह लो एक ही बातें है यहां पर अब ये शब्द का वैसा अर्थ नहीं है यहां पर रात्रि का मतलब रात्रि उन शब्दों पे कोई अड़ जाए तो गलत अर्थ हो जाएगा दस दिन तक कह लो दस रात्रि तक कह लो चौबीस घंटे का तो यदि वो ह जीवित और उसके बाद भी अगर वो जीवित रह जाए तो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 श्रोता वो कुछ सुन नहीं पाएगा अमनता अबोधा अकर्ता अविज्ञता भवती ये सारी चीजें खत्म उसकी जो पीछे कहा था कि वो बलवान होता है बलवान होता है तो जाता है फिर वो दृष्टा श्रोता मनता बोधा कर्ता, विज्ञाता ये जो सारी बातें कही थी ना बोले कि उसको दस दिन मत खिलाओ कर लो अपने बल से ले लो क्या है बल कुछ नहीं समाप्त भवती अथा अस्य आए दृष्ट और उसके आने पर यानी खाने पर जब वो अगर वो ले लेता ले है तो दृष्टा भवती श्रोता भवती मन्ता भवती बुद्धा भवती कर्ता विद्यता भवती विज्ञाता भवती अन्नम उपासना इसलिए अन्न की उपासना कर वो अन्न भी महत्वपूर्ण तो है अब बल तो चाहिए लेकिन अन्न की उपासना नहीं कर रहे क्योंकि अन्न तो भोग्य वस्तु है उसकी क्यों उपासना करेंगे हम तो भोक्ता हो जाएंगे संसार में भोग्य वस्तुओं के भुगतता हो जाएंगे ना भोगी हो जाएंगे फिर तो भोगी हो जाएंगे तो फिर अध्यात्म का रहेगा एक अलग दृष्टि वो निषेध जो होता है वो अति का होता है कि हम अनुचित ले रहे हैं अति ले रहे हैं और उससे हमारे को हानि हो रही है उसका निषेध करना है हीन योग अति योग मिथ्यायोग का निषेध है उचित योग तो करना ही है वो तो ये वही तो अन्य की उपासना है तो लेना ही है तो अन्नम उपासना अन्य की उपासना कर बाकी सारा वैसा ही है यो अन्नम ब्रह्म उपासते जो अन्न को ही ब्रह्मा मानता है उपासना करते हैं ना अन्न की अन्न को ब्रह्मा मानते हैं ना हमारे यहां बहुत लोग मानते हैं अन्न को अन्न भगवान नहीं करते देखिए बहुत लोग करते हैं आपने सुना ही होगा उसको नमस्ते करेंगे प्रणाम करेंगे करेंगे उसको बहुत ब्रह्म की तरह से लेंगे अन्न को ब्रह्म की तरह से एक अन्न भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए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 ये जो मूर्त दिखाई दे रहा है ये लग रहा था जैसे ये जल नहीं है लेकिन भाई ये जो मूर्त दिखाई दे रहा है ये जल से ही बना है जल ही इसका आधार है तो इति आपका एवं इमा मूर्ता जल ही जब मूर्त हो गए तो या अयम पृथ्वी ये जो पृथ्वी है ये जल ही मूर्त हुए हैं यद अंतरिक्षम ये जो अंतरिक्ष है यद्यव यद जो द्यऊ है यद पर्वता जो पर्वत है यद देव मनुष्य यद पशु यद्वयांशी चत्रण वनस्पत है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 तो जो जल को ब्रह्म की तरह उपासना करता है तो अपनोती सर्वान कामांस, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तृप्तिमान भावती वो तृप्त हो जाता है गतम जो जल की जितनी गति है वहां इसका कामचार होता है फिर वही वाक्य बोल दिया जहां तक इसकी गति है वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी विद्वान के लिए बोल दिया किसी दुकानदार के लिए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 अच्छा बताइए इससे बढ़कर के क्या है तो है कुछ बोले हाँ है बताता है तो जल से बढ़कर के ये तेजो वाव अद्व्योग तेज जो है तेज जो है वो जल से भी बढ़कर के है अथवा एतद वायुम आग्रीय आकाशम अभितपति ये जो तेज है ये वायु को लेकर के आकाश को तपाता है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 कि आशा में वो सोचते हैं कि तपे कुछ भले ही कष्ट हो रहा है और तब अगर नहीं तपे गर्मी कम पड़ी तो भले इस बार बारिश नहीं आएगी ठीक कम आएगी तो तेजा है वह तत्पूर्वम ये सारा तपा करके और बाद में सृजित जल को सृजता है बनाता है देता है तदे तद ऊर्ध् भिष्चय तिरश्ची भिष्चय विद्युत भी आलरा दाश्चरंती तो इसलिए ऊपर नीचे तीरिया की सारी विद्युतें बिजलियां और फिर उसके आवाजें कड़कती है ये सब कौन करता है ये तेजी करता है तस्माद आहुर विद्यो तथे स्तना वर्षिष्यति विए कहते हैं कि अब चमक रहा है गड़गड़ गड़ कर रहा है और बरसात करेगा तेजा एवं तत्पूर्व दर्शय व जते तेजा उपास तेज की अग्नि की उपासना कर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 सासी नहीं अंदर जाएगा बिना अवकाश के ना प्राण है न पानी पी सकते ना न खा सकते और न कुछ कर सकते तो कैसा ही आकाश हम ब्रह्म इतनी उपासते आजकल तो प्रचलित नहीं है कि आकाश को ब्रह्म की तरह उपासना करता हो आकाश को ब्रह्म की तरह उपासना करता हो ऐसा कोई नहीं है आकाश होना चाहिए अवकाश होना चाहिए स्पेस होना चाहिए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 तो जो आकाश की भ्रम की तरह उपासना करता है तो आकाशवतो वही सलोकान प्रकाशवतो आकाश वाले प्रकाश वाले आकाश प्रकाश दोनों को जोड़ते हुए कहते हैं प्रकाश वाले असंबाधान उरुगा तो असंबाधान जिसमें बाधाएं नहीं है विशेष बाधाएं नहीं है ऐसे और उरुगातें बहुत जो विस्तृत हैं ऐसे उन लोगों को अभी प्राप्त कर लेता है बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त कर लेता है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 अभी इस स्मृति का संबंध आकाश से सीधे सीधे कुछ नहीं हो लेकिन इसका उस विज्ञान से संबंध है पीछे जो हम छोड़ के आए थे ना एक ट्रैक अलग निकाल लिया था इन्होंने बीच में है एक अलग रास्ता <laughs> अब वो विज्ञान है लेकिन विज्ञान कर भी लिया समझ भी लिया लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है समय पे याद नहीं आ रहा है पुस्तक या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले नसा विद्या विद्या है सब कुछ है विज्ञान है लेकिन समय आया तो याद नहीं है अब क्या किस काम की हो इसे पैसा दूसरे के हाथ में हो अपने हाथ में है नहीं अब अब मैं खर्च करना है अब मांगते फिरो कि जी मेरे को वापस दो मेरे पैसे वो दे नहीं रहा है मेरे पास है ही नहीं दस बहाने हैं उसके पास भी ये बाद में कहा था नहीं है ये अब क्या करे मजबूर है धन है उसका उतना धन का मालिक है लेकिन कुछ नहीं कर सकता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 तो सुनने में स्मृति की बाधा है? कि स्मृति नहीं है तो हम सुन भी नहीं सकते हमें भले ही याद नहीं है लेकिन हम सुन तो सकते न सुनने के बाद भी भले कुछ भी याद नहीं रहे कोई बात नहीं वृद्धावस्था में ऐसे ही हाल हो जाता है और हर प्रवचन नया ही लगता है हर चीज नई लगती है ठीक है और वक्ताओं को भी बड़ा अच्छा लगता है सुनाते है ना प्रधान जी तो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 न विजारीरन वो जान भी नहीं सकता ये कह क्या कहे पूरा प्रवचन सुन लिया आधा एक घंटे का कुछ नहीं पता अच्छा अच्छा तो लग रहा था लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं पता क्या बताया सार क्या बताया कुछ नहीं पता तो जाना ही नहीं कुछ उसमें स्मृति नहीं यदा वे स्मरे हो जब वो स्मरण करते हैं तो अथ श्रेणु तब तो वो सुन सकते हैं अथ मनवीरन वो मनन कर सकते हैं मनन कर ले अथ विजारीरन स्मरे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 साधार अभिवादन हो